महानुभाव प्रथमता यथोचित प्रथम अपनी बात कहां से आरंभ करूं यह भी निर्णय करना दुरूह प्रतीत होता है आज ऐसे समय में जबकि स्वतंत्र भारत के पुष्ट लोकतंत्र में 14वीं लोकसभा के गठन के लिए होने वाले आम चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत के साथ चुनावी महासमर में उतर चुके हैं इन्हीं अन्य तर्क वितर्क की गुंजाइश कम ही है भारतवर्ष के अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः अपने गौरवमयी इतिहास पारदर्शी कार्यकलाप और उससे भी बढ़कर गौरवशाली भारत की कल्पना से अभिभूत स्वप्न लेकर जनता जनार्दन के समक्ष चुनावी विजय की अभिलाषा से उपस्थित है क्योंकि इतिहास चुप रहकर सदैव जागृत रहता है पल पल पर नजर रखने और उसे संजोने के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी को किसी सहारे या आडंबरपूर्ण तर्क की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी यह बताए कि वह क्यों अन्य सभी से श्रेष्ठ है यदि भारत की आजादी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि विचारधारा के रूप में प्रतिष्ठा पूर्वक स्थापित रही गरम दल और नरम दल के रूप में विभिन्न विचारों के लोग आजादी के लिए सतत संघर्ष में कांग्रेस पार्टी चले साथ, साथ चले निंदक नियर रखिए, आंगन कुटी छवाए कि उक्त के चरितार्थ कांग्रेस पार्टी में विभिन्न अलग अलग मतों के लोग देश हित में सदैव एक साथ काम करते रहे एमपी का चुनाव सांसद का चुनाव केवल खाना पूर्ति नहीं है बल्कि कसौतियों को परखने का सही समय है आज होने जा रहे इस आम चुनाव में एक तरफ क्षेत्रीय छत्रपों की पार्टियां हैं दूसरी तरफ संपूर्ण राष्ट्रीयता को समेटे हुए एकमात्र कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय छत्रप इसलिए ताकत में आना चाहते हैं कि वे जितना अधिक ताकतवर हो जाएंगे व्यक्तिगत हित साधने के लिए वे उतनी ही अधिक ब्लैकमेलिंग करेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता के बीते पांच छह वर्ष इस बात के घिनौने गवाह है कि किस प्रकार से विभिन्न अवसरों पर जयललिता ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू फारूक अब्दुल्ला मायावती जैसे ने गठबंधन और उसके कमजोर को अपनी बात मानने और अपनी करतूतों पर पर्दा डालने को विवश कर दिया खुली किताब के सफेद पन्नों की श्या इबारतें गवाह हैं कि किस तरफ से किस तरह से विधानसभा चुनावों में एक मुस्त दलित वोटों के लालच के नाम पर पैसे ले लेकर दलित टिकट बांटे जाते रहे रैली और जन्मदिन समारोह के नाम पर दूषित ऐश्वर्य का घृणत और प्रदर्शन किया गया पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया क्या किया ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उस तस्वीर की ओर जब उन्नीस सौ सैतालीस अगस्त में दायिक तंगों की आग में झुलसता भारत आजाद हुआ सोचिए पढ़िए, हो सके तो बुजुर्गों से पूछिए कि क्या था हमारे पास जवाब मांगिए बाप दादों से भूख दर्द उत्पीड़न और बंटवारे की आग से कराहता भारत कहते हैं कि जब बटवारा हो रहा था तब तो क्यों नहीं भगा दिया सारे मुसलमानों को अरे मेरे भाई बटवारा भारत माता की हिंदू मुसलमान संतानों ने किया था और अगर कुछ संताने अपनी मां के ही पास रहना चाहें तो कौन सी न्याय और व्यवस्था में उन्हें अलग किया जाना न्यायोचित होगा दोनों वक्त का भरपेट भोजन किसी किसी को शायद मिल पाता था जिस पर औद्योगिक क्रांति में कदम मिलाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील मुकाम भारत ने प्रधानमंत्री नेहरू जी के शासनकाल में प्राप्त किया आजादी के समय भारत में सुई बनाने और आटा पीसने के भी कारखाने मुश्किल से थे आज हम परमाणु शक्तियों में भी विश्व पटल पर उत्कृष्ट स्थान पर है पूछते हैं कांग्रेस पार्टी ने देश को क्या दिया जवाब है कि क्या आज भारत की शानदार उपलब्धियां केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता के मात्र छह सालों में संभव हो पाई है इनका दूसरा सिगुफा है कि इन्हें एक और पांच साल चाहिए जरा पूछिए इनसे कि किन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी से बेहतर सिद्ध हो पाए क्यों दिया जाए इनको एक और पांच साल इसलिए कि एक और तहलका हो इसलिए कि एक और गोधरा और गुजरात हो इसलिए कि एक और कारगिल हो इसलिए कि एक और स्टाम्प घोटाला हो इसलिए कि एक और जुदेव कांड हो इसलिए कि एक और ताबूत घोटाला हो इसलिए कि एक और के सहारे इन्हें मौका दिया जाए जिससे ये संपूर्ण राष्ट्रीय अस्मिता को कभी अमेरिका के आगे कभी पाकिस्तान के आगे उनके पैरों तले कुचलवा सके हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी भी नेताओं के चरित्र में इस तरह से कोई गिरावट नहीं आई थी कि नेताओं के गिरते चरित्र में समाज का चरित्र भी अध्यो पतन की ओर चला जाए और राष्ट्रीय चरित्र पर एक सवाल या निशान खड़ा हो आज शासन प्रशासन या व्यवस्था और जिंदगी से जुड़ी परेशानियों में ये लोग जिस सुधार की बात करते हैं जिस तरक्की की बात करते हैं उन सभी की नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी उन सभी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी बस बात इतनी सी है कि जब बागवा में बाहर के मौसम आए तब वक्त की तारीख ने माली बदल दिया दूसरे शब्दों में कहें तब यू कि चमन को सींचने में झड़ गई होंगी कुछ पत्तियां यही इल्जाम देते हैं चमन से बेवफाई का चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों तले वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का ये लोग ये लोग रोग चेहरे बदल के आते हैं तरक्की के नाम पर घर चलाते हैं इनके नेता रथ यात्रा निकालेंगे कर्नाटक में कुछ बंगाल में कुछ तमिलनाडु में कुछ महाराष्ट्र में कुछ उड़ीसा में कुछ बिहार में कुछ कश्मीर में कुछ सब जगह अलग अलग बोलेंगे वादे इरादे व्यक्त करेंगे बयान देंगे सब जवाब दिखाएंगे जैसे ही उत्तर प्रदेश में आएंगे फिर मंदिर मंदिर चिल्लाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अयोध्या की जनसभा में कुछ बोलेगा अपनी पार्टी की बैठक में कुछ और बोलेगा और फिर संसद में जाकर कुछ और बोलेगा झूठ और फरेब की जवानी कोई इनसे पूछे बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद वाले संस्कार भारती और संस्कृत भारती वाले विद्यार्थी परिषद वाले मजदूर संघ किसान संघ वाले वनवासी कल्याण आश्रम वाले स्वदेशी जागरण मंच वाले आरएसएस की सभी कमजर और अवैध संताने और इनके जमूरे तरह तरह से बरगलाएंगे और कुछ नहीं तो गांधी बापू नेहरू इंदिरा की गलती बताएंगे जिनकी उम्र बीती जा रही है माता कशी में वे तंदुरुस्ती का पैगाम बताते हैं हम बेघर बेदर लोगों का घर बताते हैं वे मंदिर मस्जिद और मार काट चिल्लाते हैं इस आम चुनाव के पहले तक ये लोग कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते नहीं सकते थे हो गए अम, और आज जिन्ना की चंद अवैध संतानों को साथ लेकर उन कमजर्पों के सहारे मादरे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों को राष्ट्रवादी बनाने की बात करते हैं आरएसएस जैसी कट्टरवादी धर्मांध सोच वालों की गोद में बैठकर कभी हिंदू राष्ट्रवाद और कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत करने का स्वांग रचते हैं ये लोग नहीं जानते कि जनता जागरूक है और क्लिष्ट हिंदी शब्दों के सहारे उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता वास्तव में चाहे इनका हिंदू राष्ट्रवाद का नारा हो या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दोनों का निहितार्थ एक ही है आज गांधी नेहरू सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियों के बीच इन्होंने सावरकर का सावरकर को खड़ा करने की खिनौनी हिमाकत की। दी राष्ट्रवाद के सिद्धांत की वकालत करने वाले सावरकर एक हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले सावरकर अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर एक नहीं कई कई बार याचना भरे शब्दों में दया की भीख मांगने वाले सावरकर राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण करने वाले सावरकर का संसद में चित्र टंगवाना क्या उन महान विभूतियों का अपमान नहीं है जिन्होंने हत, जो हंसते जो हंसते हंसते बलिदान हो गए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता के लिए भी आज अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को इस तत्व पर भी गौर करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने से आज वे ताकते हमसे नजर मिलाने की हैफियत में आ गई है मुसलमानों की आर्थिक और तालीमी हालत बराबर खराब हो रही है उनके रिवायती धंधे और कारोबार बंद हो रहे हैं सरकारी नौकरियों पुलिस और फौज में मुसलमानों का हिस्सा बराबर कम हो रहा है जो गिने चुने मुस्लिम अफसर हैं उन्हें हाथिए पर कर दिया गया है गरीब मुसलमान दस्तकारों और दुकानदारों को जिनका अपनी बिरादरी में बहुमत है अपनी रोजी रोटी का खुद प्रबंध करने के लिए छोड़ दिया गया है दलितों का मतिहा बनने वाली गरीब की बेटी दलित की बेटी के शरीर पर करोड़ों के जेवरात और वैभव का खुला प्रदर्शन होता है उसके बैंक अकाउंट में सात आठ करोड़ रुपए होने का बेसर्मी भरा बयान आता है मंचों से गाहे बेगाहे आज भी नारा दिया जाता है कलम तराजू और तलवार इनको मारो बेसर्मी के नारों से समाज में जाति और वर्ग निदेश की खाई और चौड़ी करने की कोशिश की जाती है ताकि इनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा परवान चढ़ सके आज हम पूछना चाहते हैं कि हीरे ज्वारात ओढ़ने वाली सोना चांदी बिछाने वाली रुपयों का भोजन करने वाली तथा कथित बहुजन समाज की रक्षक ने दलितों को वनस्थता के अलावा जमीनी स्तर पर क्या दिया हम बताने को तैयार हैं कि हमने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को क्या किया हमने भारत की आजादी के साथ ही छोटे बड़े लगभग साढ़े 700 सौ राजे रजवाणों को समाप्त किया हमने आगे बढ़कर प्रिविमर्श खत्म किया हमने आगे बढ़कर भूदान आंदोलन चलाया हमने आगे बढ़कर आरक्षण लागू किया हमने हरित क्रांति चलाई हमने हर क्षेत्र में बराबरी और समता का अधिकार दिया चुनावों में कांग्रेस पार्टी आज भी अन्य राजनीतिक दलों से ज्यादा टिकट इसी वर्ग के लोगों को देती है हमने नहीं किया तो केवल इतना कि वर्ग विदेश की आज को भड़काया नहीं जातियों के आधार पर समाज के टुकड़े टुकड़े नहीं किया दलितों की जातियों की राजनीति करने वालों से पूछिए कि ये लोग कितने दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को टिकट देते हैं प्रख्यात तक डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव की चिता पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले इन छद्म छाजवादियों को बताना होगा कि किन मूल्यों और सिद्धांतों के नाम पर ये लोग जनता के वोटों के साथ गद्दारी करके फिल्मी सितारों माफियाओं उद्योगपतियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं उनको जितवाने की बेतर्म याचना करते हैं आज वक्त की तारीख में इनसे सवाल है कि इनका समाजवाद किस किस परिभाषा के दायरे में आता है हिंदी हिंदी और केवल हिंदी की वकालत करने वाले तथा प्रमुख यह बताए कि इनकी संतान ने अपनी उम्र का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के साथ क्यों बिताया आज ये कहते हैं कि यदि ये कमजोर होंगे तो भाजपा मजबूत होगी जबकि इनका सारा दारोमार इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे को याद कीजिए इन्हीं माननी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया होता तो भाजपा नीत गठबंधन की सरकार कभी न बनती सरकार कभी ना बनती वर्तमान आम चुनावों की बात करें और उत्तर प्रदेश या अन्य लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय करने की बात करें तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी ममता क्या है रामपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुस्लिम महिला सांसद बेगम नूर मानू का विजय रथ रोकने के लिए फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को प्रत्याशी बनाया जाना क्या इंगित करता है भारत विकसित भारत के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए जब केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां लागू की तब भाजपा आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच वाले इनके लगुआ भगुआ कांग्रेस पार्टी पर घिनौने आरोप लगाते थे आज तमाम राष्ट्रीय इकाइयों कल कारखानों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दलाली लेकर औौने दामों पर बेचा जा रहा है क्या परमाणु बम बनाने की क्षमता रखने वाले भारत देश का विदेशी ताबूत खरीदना संदेहास्पद नहीं है सैनिकों के लिए खरीदे जाने वाले ताबूत के सौदे में दलाली क्या राष्ट्रीय स्तर का विषय नहीं है कांग्रेस पार्टी ने जब देश की सत्ता हस्तांतरित की थी मिट्टी का तेल पौने चार रुपए लीटर था पेट्रोल तेईस रुपए लीटर था डीजल बारह रुपए लीटर था चीनी सात रुपए किलो थी सत, सत, सत, से गल्ले के राशन की दुकान पर गेहूं दो रुपए किलो चावल पौने तीन रुपए किलो और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों के दामों में दुगुनी तिगुनी और चौगुनी बढ़ोतरी इनके लिए कौन से फील गुट का परिचायक है इनको बताना होगा लेकिन कुर्बानी और शहादत की मिसाल पेश करने वाला परिवार त्याग और सहिष्णुता में जिसकी कोई बराबरी नहीं उस खानदान की बहू पर विदेशी होने का आरोप लगाकर अपनी कमजोरियों अपनी अक्षमताओं अपनी नाकामियों पर पर्दा डालते हैं जिससे जनता को जवाब ना देना पड़े जनता मूल मुद्दों से भटक जाए चाहे व्यवस्था पर संविधान पर और उस जनता पर अविश्वास नहीं है जिन्होंने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा को मान्यता दी भारत में सबसे ज्यादा वोट पाकर जीतने वाली सांसद का खिताब दिलाया लेकिन खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं अपनी आजादी को हम हर दिन मिला सकते नहीं लेकिन संविधान देश जनमत विश्वास की बात करना तो इनका वश चले तो ये जिस संविधान और देश की सौगंध खाते हैं उसे चौराहे पर नंगा करके जला दें आज ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के लिए विदेशी विदेशी की रथ लगाते हैं कल ये मुसलमानों को द्रविड़ों को पारसियों को और अन्य तमाम धर्मावलंबियों मतावलंबियों को व्यवस्था से बाहर करने की बात करेंगे अमन का दुश्मन कोई तो लेके आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारे एकता के सामने हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं अपनी आजादी को हम सकते नहीं जो इनकी बात माने इनके कुचक्ों में साथ दे लूट घसोट भ्रष्टाचार व्यभिचार और धर्मांतता में इनका भागीदार बने वह तो राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी है देशभक्त है जो इनसे असहमत होगा इनकी बुराइयों चक्रों द्व्यर्थी नीतियों का विरोध करेगा वह गद्दार है देशद्रोही है राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरनाक है इनका वह चले तो ये उन सभी को देश निकाला दे देंगे चरित्र बल राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे क्लिष्ट हिंदी शब्दों का प्रयोग आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है भारत की जनता ने मीडिया के माध्यम से अपनी आंखों से देखा है अपने कानों से सुना है कि बहुचर्चित शिवानी भटनागर हत्याकांड में इनका प्रमोद महाजन गहरे तक पता है क्यों नहीं उसकी डीएनए जांच कराते इनका उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विनय कटिहार कुसुम मिश्रा बलात्कार और हत्याकांड में गहरे तक उलझा है इनका प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी किस प्रकार खुली बेसर्मी से बयान देता है कि मैं कुआरा हूँ ब्रह्मचारी नहीं अरे स्पष्टवादी कमजर हिंदू धर्म में एक पत्नी व्रता को ब्रह्मचारी समान बताया गया है जब नहीं था इतना संयम तब विवाह ही क्यों न कर लिया कम से कम चरित्र हनन होने से तो बच जाता प्रत्येक मामले में कांग्रेस पार्टी की बराबरी करने वाली भाजपा जो स्वच्छ पारदर्शी और ज्यादा बेहतर होने का दावा करती रही वो आज उसकी पोल खुल चुकी है आरएसएस की गोद में बैठकर उसके नापाक मनसूबों को पूरा करने के लिए आज इन्हें भांडे चुनावी नारों तील गुट के दिखावे और फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के जमात की जरूरत पड़ी है जिनको पैसा देकर और दबाव बनाकर जिनको पैसा देकर और दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने की तहमत इनके ऊपर लग चुकी है मिलकीपुर, लदौली सोहावल बीकापुर और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनने वाले फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तब जनता जनार्दन को नजर उठाकर गौर करना चाहिए कि गैर कांग्रेसी सांसदों ने फैजाबाद जनपद को क्या दिया कभी जिलादान कभी महायज्ञ कभी अयोध्या पूज कभी मंदिर निर्माण संकल्प आखिर ये सब क्या है इनकी रोज रोज की बेसर्म पदतमीजियों से फैजाबाद जनपद बेहाल है बंद और अधोदित कर्फ्यू ने जनजीवन और आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रखा है बाईपास कांग्रेस ने दिया राम की पैड़ी कांग्रेस ने दिया अवध विश्वविद्यालय कांग्रेस ने दिया प्रख्यात नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कांग्रेस ने दिया आउटडोर स्टेडियम कांग्रेस ने दिया आकाशवाणी केंद्र कांग्रेस ने दिया हवाई पट्टी कांग्रेस ने दिया नरेंद्रालय सभागार कांग्रेस ने दिया ये भी याद रखना चाहिए मित्रों कि तब दलालों का जमघट बनाए रखने कमीशन और भूस खाने के लिए सांसद निधि साथ नहीं होती थी इन लोगों ने क्या दिया हम पूछना चाहते हैं साथियों ये बतावें कि इन लोगों ने क्या दिया है फैजाबाद जनपद आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है भगवान राम की बात करते हैं पहले भगवान राम मंदिर में थे आज लू और गर्मी में शीत के थपेड़ों में बरसात की बौछारों में जर्जर तंबू कनाप के नीचे विद्युत आपूर्ति की बहाली चरम पर है पिछड़ों में यादव बिरादरी में पांच परसेंट यादवों को छोड़कर शेष सभी करीबी और बत्तर हालात में जी रहे हैं फैजाबाद का सबल मुसलमान आज अपने मुकाम से बहुत नीचे पहुंच गया है फैजाबाद को मिली और ज्यादा बेरोजगारी और ज्यादा मक्कारी और भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा बढ़कर माफियाओं अपराधियों छुटमह गुंडों दलालों और ठेकेदारों का मजबूत तंत्र है जो अपने चंद दिनी ग्लैमर और कलेक्शन के सहारे युवा और छात्र राजनीति को बेबस कमजोर और दिशाहीन बनाकर व्यवस्था को और कमजोर बनाकर अपनी जेबी रखेल बनाने पर तुले हैं। आज जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं पूर्व सांसद कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री के सामने सभी बने सभी के दामन दागदार छीटों से भरे हैं चंद दिनों के ये राजनीतिक नौसिखिया जो अपने संगठन और राजनीतिक दल की टूट और बंटवारे की पीड़ा से करा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और प्रत्याशी की क्या बराबरी करेंगे अगर सभी बातों को दरकिनार भी कर दिया जाए तो केवल व्यक्तिगत आचरण व्यक्तित्व और चरित्र के मसले पर भी ये लोग कहीं से भी माननीय निर्मल खत्री के पसंगे भर भी नहीं ठहरते हैं कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की, की, की कसम आज वही वक्त है दोहरे तिहरे चरित्र वाले इन घटिया राजनीतिक दलों और इनके मोहरों को सबक सिखाने का मत चूको संशय त्यागो जनता जनार्दन के लोगों एकमात्र विकल्प निर्मल खत्री को विजयी बनाओ ये आवाज है वक्त की ये इम्तहान है हम सभी का अपना हिंदू ना मुसलमान की खातिर लड़िए मेरा कहना है इंसान की खातिर लड़िए राम और कृष्ण की खातिर जो अमर हैं अब तक ऐसे तुलसी कबीर और रफान की खातिर लड़िए चंद वोटों के लिए जो देश को बेचने आए ऐसे नेताओं के अवसान की खातिर लड़िए मित्रों विख्यात की इन पंक्तियों के लिए धन्यवाद के साथ जिला कांग्रेस राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग फैजाबाद अयोध्या की ओर से मैं ब्रिजेंद्र दत्त त्रिपाठी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम